भागवत महापुराण कलयुक्ति धर्म श्रीशु कुच ततुम धर्म सत्यम शौचं क्षमादिराज नक्षुर्बल स्मृति विलौनृण जन्माचार गुणोदय धर्मन्याय व्यवस्थाया कारणम बल में वही श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित समय बड़ा बलवान है जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी और सदगुणी मानेंगे जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा दुर्मा व्यावहारिके स्त्रे स्त्रीत्वे हिंवृति विप्रे सूत्र लिंग मेंवा सम अन्योन्यापत्ति कारण अवृत्यान दौर्बल्यम पांडित्य चाप विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं यज्ञोपवी से हुआ करेगी वस्त्र दंड कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी संयासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा जो घुस देने या धन खंच करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना उतने ही बड़ा पंडित माना जाएगा अनाढ्य साधु साधुत्व दम्भ स्वीकार ये वचो द्वाहे स्नान प्रसादनम असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी गरीब होना जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा दूरे वार्य जनम तीर्थम लावण्यम के साधारण उदम्भरता लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा गोमती माता पिता आज की उपेक्षा करेंगे सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखाना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा होगा अपना पेट भर लेना जो जितने ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा दाक्षम कुटुम्ब भरणम यथोर्थे धर्म सेवनम एवं प्रजाअिर दुष्टा भी ब्रह्म विधत्र शुद्राण जो बली भविता नृप प्रजा ही लुबराज निर्घनुभिधर्मी आ छिन्न दुद्रवीण या गिरीखाननम शाकमूला सौद्र भोजनाहम योग्यता को सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का का पालन कर ले धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा उस समय के नीच राजा अत्यंत एवं क्रूर होंगे लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। प्रजा की एवं पत्नियों तक छीन लेंगे उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी उस समय प्रजा तरह तरह के शाक कंदमूल मांस मधु फल फूल और बीज गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी अनावृष्टि नक्ष दुर्भीक्षक शीतवाता तप्रवृण्योन प्रजा क्षुत्रि सतप्यंते चिंतया वर्षाड़ी परमाुक नृना कभी वर्षा न होगी सूखा पड़ जाएगा तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा कभी आंधी चलेगी कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी नष्ट हो जाएगी लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल बीस या तीस वर्ष की होगी दोषत वर्णाश्रम वर्मे नष्टे वेद पथे नि पाखंड प्रचुर धर्मे दस्यो प्राजे सुराज चोर चौरानिंसा नृत्य कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोग ग्रस्त होने लगेंगे वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे मनुष्य चोरी झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे यौन प्राय सुबंध सो चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे गौं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर कर गृहस्थों का सा व्यवहार करने लगेंगे जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा अणुप्राय सोषिशो समी प्राय सो सो सुनसो विद्युत प्राय सुमेघे सु सुन्य प्राय सुध्यो इतम कलहत प्राये जन खर धर्मि धर्मा सत्वे न भगवान शी धान जौ गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे वृक्षों में अधिकांश समय के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सुने सुने हो जाएंगे परीक्षित अधिक क्या कहें कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले ही और विषयी हो जाएंगे ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्त्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे चराचर चरा चर गुरोष्णो ईश्वर सेखिलात्मन धर्म्राणा साधूना जन्म कर्मुत संभल ग्राम मुख्य ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु यश सल की प्रादुर्भवेश प्रिय परीक्षित सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे अश्वासमारुष्य देव दत्तम जगतपति अशिना साधु दमनम अष्टईश्वरी गुणावित विजृण्णा अये ना निपलिंग समस्त अच्छा के समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी है वे देवदत्त नामक शीघ्र घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे उनके रोम रोम से अतुलनी तेज की किरणें छिटकती होंगी वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले डाकुओं का संहार करेंगे अथ तेम्भिष्य मनासे विशा नि वासुदेवांगरागाति वासुदेवागरा गाह और हस्ते स्वखा प्रजा विसर्ग सं वासुदेव भगवती सत्यमूर्त हृदय स्थिति प्रिय परीक्षे जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा क्योंकि भगवान कलकी के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे उनके पवित्र हृदयों में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी ये नो भगवान्कम पति कृत भविष्यति तदा प्रजा सूचते सात्विकी यदा तथा भवति तत्त प्रजा के नयन मनोहारी हरी ही धर्म के रक्षक और स्वामी है वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साँच पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करेंगे एवं राशि पर आते हैं उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है ये तीता वर्तमान ये च पार्थिवा तेत उदेश प्रोक्ता वंशीया सोम भूषुर्योह आरभ्य भवतो जन्म एतद्वर्ष सहस्रम तो शत पंचदोत्तर परीक्षे चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक एक हजार एक सौ पंद्रह वर्ष का समय लगेगा सप्तषि दृश्य ते उदितिवी तय सुम्य नक्षत्र दृश्य तेम ऋषि तेनाली आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से दो ही तारे दिखाई पड़ते हैं उनके बीच में दक्षिण-उत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से सौ वर्ष तक रहते हैं ये तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं विष्णोर्भगवत भानो कृष्णाक्षव कलिलो विशतकोकम पापे यद्रमते पद्माभ्याम प्रसन्ना रि स्वयं ही शुद्ध में विग्रह के साथ श्री कृष्ण के साथ रूप प्रकट हुए थे वे जिस समय अपने लीला संवरण करके परम धाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया उसी के कारण मनुष्यों की मत गति पाप की ओर ढुल गई जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका यदा दे वर्षय सप्त मघा सुचरती तदा प्रवृत्तस्तु कल शाब्दत्मक यदा मघाभ्यो याषाढ़ा महर्षयः। तदा जिस समय समय नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी कलयुग का प्रारंभ होता है कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से बारह सौ वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार चार लाख बत्तीस हजार वर्ष की है जिस समय सप्तर्षि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य होगा तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी यस्ण दिव जात तस् हे प्रतिपन्नम कलयुगमिति मिति प्रापुरा विद दिव्याम सहसरा चतुर्थे तो भविष्य यदा नुना मन आत्मा प्रकाशकम पुरातत्ववेदता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया परीक्षित जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार एक हजार वर्ष बीत चुके तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विक सात्विकता का संचार होगा लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ ही होगा समान यथा युगे युगे परीक्षित मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का शोभि संक्षेप से वर्णन किया है जैसे मनुवंश की गणना होती है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण वैश्य और शूद्रों की भी परंपरा समझनी चाहिए एक नाम, नाम, नाम, नाम कथा लिंगा पुरुषाण महात्म कथात्रशिष्ठा की सिवा भ्राता मरुशेक्षाकुवशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वित राजन जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है अब वे नहीं हैं केवल उनकी कथा रह गई है अब उनकी कृति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इच्छाकुवंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं वे बहुत बड़े योग बलसीयुक्त हैं काहत्य है कलेहं ते वासुदेवाशिक्षित वर्णाश्रम युत धर्मं पूर्वत प्रथयता पर कलिश्चे चतुर्युगम क्रमयोगे नु भी प्राणी सुवर्त कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये ही चार युग हैं ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं राजन देते मया प्रोक्ता नर देवा तथा परे गतः म्वान्ते ही निधन ग्रम संत भूत स्वामेत परीक्षित मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहें। परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले परंतु अंत में यह कीड़ा विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा राख ही होकर रहेगा इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न तो परमार्थ क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है कथम से यम अखंडा मे में पुरसे मतपुत्र से च पौत्रवा वंशजस्वा वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते हैं अब यह मेरे स्वाधीन किस प्रकार रहे और मेरे बा, बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें ते जो तेजोबन्नम काृहीवात्मतया बुधा महिमतया चो भौत्वान्ते दर्शनम गता ये ये भूपत राजुंजती भुवमोजसा काली कथात्र कथा, कथा सुच वे मूर्ख इस आग पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं प्रिय परीक्षित जो जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे उन सब को काल ने अपने विकराल काल में धर दबाया अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है इति श्रीमदुत महापराणे आरभंसा चयता द्वादश स्कंधे दीतीय